पर ब्रह्मा परमात्मा के असीम कृपा से हम लोग पंचदशी के महावाक्य विवेक प्रकरण जो पांचवा प्रकरण है उसके जो छठवा श्लोक है उसके ऊपर हम लोग विचार कर रहे थे श्लोक का विचार हुआ था टीका में कुछ हुआ था फल उच्चारण किचि रो तो देतीत वस्वत्र ग्राह्य से शीति तदैक्यमुयता उसके टीका के ऊपर हम लोग भी विचार कर रहे थे विचार हुआ था कहाँ तक कुछ हुआ था तद वस्तु त्वे बदेना ए रितम यहां तक हुआ था अर्थात टीका की जो तीसरी पंक्ति है ना वहां तक तो ऊपर ऊपर दोबारा बता रहा हूं चलो वो फोकस डाल रहा हूं तो श्रोतु शब्द के द्वारा श्रवण आदि अनुष्ठान न महावाक्यर्ता प्रतिपत्तु ये स्रोतु का अर्थ हो गया श्रवण आदि मतलब श्रवण मननादियों के द्वारा जो महावाक्य मतलब तत्वशी वाक्य नहीं वाक्य प्रतिपाद्य जो अर्थ पद अलग है अर्थ अलग है उसका अर्थ लेना वाक्य का अर्थ उसका प्रतिपत्तु मतलब उसको ग्रहण करने का अधिकारी प्रतिपत्तु बोल ग्रहण करने का सामर्थ्य वाला अधिकारी लेना उसको स्रोत लेना सामान्य स्रोता को नहीं लेना यह, एक तो केवल सुन रहे और श्रवण वन आदि के द्वारा अर्थ को कैप्चर नहीं कर रहा उसको ग्रहण नहीं कर रहा इसलिए स्रोतू मतलब है विशेष अधिकारी एक शब्द से दे कहााना हो विशेष अधिकारी क्योंकि अधिकारी भी भेद है ना उत्तम और मध्यमा करके उसको स्रोतू कहा दिया और कैसे वो देहेन्द्रिया अतीतम श्लोक में आया उसका अर्थ कर रहे देन्द्रिया उपलक्षिता देहा और इंद्रिय से उपलक्षिता उपलक्षित का मतलब उपलक्षण वो दिन भी बताया था मैं श्लोक में केवल देह और इंद्रिया बता दिया तो टीकाकार क्या कर रहे स्थल आदि शरीर त्रया ये ले रहे स्थूल आदि क्या है शरीर त्रया तो मूलकार ने कहा बताया मूल में तो नहीं बताया ना मूल में देह इंद्रिया यह है उपलक्षित बोलते उपलक्षण स्वबोधक सती स्व इतरा बोधकत्व स्वबोधकत्व इसका भी अर्थ कियाता हुआ तो भी दोबारा पुनः स्मरण करवा रहा हूं स्वबोधक स्वबोधक बोल श्लोक में आया हुआ शब्द कौन है देहा ये स्वशब्द से लेजी श्लोक में जो आया है ना देहा शब्द स्वबोधक तो स्वबोधक सती स्व बोधक। श्लोक में आया हुआ देह और इंद्रिया का बोध कर रहे उसके साथ साथ उसके समान वाले दूसरे का भी बोध कर रहे ये कहते उपलक्षण तो श्लोक में देह इंद्रिया को तो ग्रहण किया उसके साथ शरीर त्रय का भी ग्रहण किया ये उपलक्षण ये हो गया देहेन्द्रिया अतीतम साक्षिताया तद देहेन्द्रियों से अलग क्यों हूं अतः इन सबका साक्षी है इसलिए उससे विलक्षण है ये श्लोक का अर्थ तो, अतीतम का मतलब विलक्षणम मूल में है ना अतीतम उसका अर्थ टीकाकार ने किया विलक्षण किससे विलक्षण ये तीन शरीर है उनसे विलक्षण है एतद वाक्यस्तेना तो तुम पदम आगे वस्तु आ ना श्लोक में श्लोक में जो वस्तु वस्तुअत्र वस्तुअत्र है ना तो वस्तु का अर्थ कर रहे सद वस्तु या वस्तु का मतलब सदवस्तु वो दिन भी बताया वस्तु तावत परम ब्रह्मा नित्यम सत्यम ध्रुवम विभुम यही वस्तु है बाकी कोई वस्तु नहीं अवस्तु को हम वस्तु मान लिया वस्तु तो एक ही है तो इसलिए नंबर है वस्तु सद्वस्तु जो सत है ये वहा सत का मतलब अवस्तत्र अबाध्यम अथवा कालत्र अबाध्यम एक होता है बाध्या बाध्य मतलब जिसका बाध किया जाता है जिसका निवृत्त किया जाता है जिसको हटाया जाता है जिसका अभाव होता है बाध्य मतलब जिसका अभाव उसको बोलते बाध्य और जिसका अभाव ही नहीं है अवस्थत्र अबाध्या जागृत में भी उसको हटा नहीं सकते आप स्वप्न में भी नहीं हटा सकते सुषुप्ति में भी ये वो अबाध्य है तो इसलिए वही वस्तु है वो सद्वस्तु एवं कहा तुम, तुम पदा पदाईरितुम पदाईरितम का अर्थ कर रहे वाक्य गौसी वाक्य है छांदोग्य उपनिषद की तत्वी वाक्य वाक्यगतेन बोलतो छांदो्य उपनिषद में बताया हुआ तत्वी वाक्य के द्वारा वाक्या वाक्या द्वारा द्वारकते नाक्यमती पदेन लक्षित ईरित स्वच्छादोज्ञा तो उपनिषद में आया हुआ जो तम पद है उसको यहाँ सत परमात्मा रूप से लक्षित किया है यह अर्थ होगा। गया यहां तक हुआ था आगे देखिए ए तद वाक्य क्योंकि तत्वमशी में तीन पद है तत्का भी हम विचार किया तुम का भी यहां तक होगा ये अशी पद है उसको बता रहे तो एतद एतद मतलब तत्त्वमशी इस वाक्यस्त मतलब वाक्य में विद्यमान वाक्यस्त बोलते वाक्य में स्थित साधात्व है स्थित अर्थ में वाक्यस्त बोलते वाक्य, वाक्य में स्थित कौन तत्त्वमशी वाक्य में स्थित मतलब विद्यमान उपस्थित कौन अशी इति पदेना जो अशी जो पद है इस पद से क्या बता रहे तत्व भी बता दिया तुम से भी बता दिया तो अशी क्या बता रहे अभी तो बता रहे तत्व पद सामदिकरण्या लब्ध पदार्ता दैक्यम शिष्यम प्रति प्रत्यते बस ये बता रहे अशीपद के द्वारा देखिए देखिये अशी पदेना ये तृतीय है तृतीय का अर्थ होता है शे अथवा द्वारा कारण में उस अशी के द्वारा ये श्रुति क्या बता रहे तत् और तव पद उन दोनों का क्या है ण्य सामनाधिकरण्य का अर्थ भी मैंने बताया समान है अधिकरण जिनका अथवा समान है विभक्ति जिनका उनको भी समाधिकरण करते जैसा यहां तत् और तम है नील और कमल दोनों सामने रख दीजिए नील कमल भी समान समानदिकरण है क्योंकि नील सु कमल सु विभक्ति लाया आपने प्रथम विभक्ति उसी प्रकार तत् तुम सु तत के बाद भी सु आ गया तुम के बाद सु आ गया जहां समान विभक्ति होता है वहां कर्मधारा ही समान सु होता है व्याकरण के अनुसार अभी देखिये नील के बाद अपने सू लाया और कमल के बाद उत्पल के बाद भी सू आया समास करने के बाद विभक्ति का लोप होता है सुगोधातु प्राधिपति के सूत्र है लोप करता है लोप करने के बाद आप एक नील कमल हो गए हो इसी प्रकार यहां तत्सू और तुम सुहां भी समान विभक्ति के तो दोनों समानाधिकरण है नहीं अधिकरण जैसा मान दीजिए समान है अधिकरण जिनका अधिकरण मतलब जिसमें जैसा हम अधिकरण क्या है धरती पृथ्वी नहीं दो होते ना एक आधे एक अधिकरण देशा एक किताब है दो इसमें है टेबल अधिकरण हो गया ये आदेय हो गया आदिस्थान में थोड़ा अंतर किया जाता है अध्यस्त पदार्थ को लेकर उसको अधिष्ठान कहा अधिकरण ही वो जो अपना आधार जो है ना वही वहां वहां में अध्यस्त में ऐसा व्यवहार में उसको अधिष्ठान कहते हैं आधार कहते हैं तो समान अधिकरण अधिकरण मतलब दोनों ये एक में आश्रित है व्याकरण में एक संज्ञा होती है अरिष्ठान संज्ञा करते जिसमें आप वस्तु रखते हैं वो है अरिष्ठान दो है ना एक किताब एक टेबल है तो टेबल में किताब रखा है आप तो टेबल को अरिष्ठान संज्ञा होती है वो आश्रय दे रहे हैं ना एक आश्रित है और आश्रय देने वाला ये आश्रित है और ये आश्रय देने वाला तो आश्रय देने वाले का एक अधिष्ठान संज्ञ करता है व्याकरण व्याकरण में तो अधिष्ठान मतलब जिसमें वस्तु रहा है तो अभी यहां दो पुस्तक रह रहे न क्या इसलिए ये हो गया समानाधिकरण दोनों का एक ही अधिकरण में ये दोनों पुस्तक है इसलिए इनको बोलते हैं समानाधिकरण ये पुस्तक भी इसी टेबल में है एक किताब भी इसमें इसलिए दोनों का यह समानाधिकरण एक ही अधिकरण में दो वस्तु बैठे एक ए अर्थ अथवा दोनों की जो समान विभक्ति हो समान विभक्ति सुम उठाता है ना व्याकरण में तो समान विभक्ति को भी समानाधिकरण कहते जैसा नील सु और कमल सु तत्सु तम शु। ये दोनों विभक्ति को लेके समान ये मान दीजिए राजुष वहां राजन घस आ गया सृष्टि का पुरुष सो ये समान नहीं है एक सृष्टि आ गई एक में एक में प्रथम विभक्ति आ गई इसलिए वहां शेष्टी सम हो गया राजा का पुरुष यहां समानाधिकरण नहीं जहां दोनों में समान विभक्ति आ जाती है उसको भी समान अधिकरण घाती समझ रहे ना एक दोनों का अधिकरण एक हो तभी भी समानाधिकरण। और दो पदों में समान विभक्ति आ गया तभी भी समानाधिकरण माना जाता है अभी देखिए यहां नील के बाद कमल और सु आ गया ये भी समानाधिकरण है और तत्सु और तमसु ये भी समानाधिकरण है किंतु दोनों में अंतर है तो नील और कमल तो नील क्या है वहां विशेषण कहिए गुण गुण कही, कही एडजेक्टिव है वो और कमल हो गए विशेष तो इसलिए विशेषण और विशेष जहां होता है एक संबंध आ जाता है बीच में संबंध टपक पड़ता है तो इसलिए आपको नील विशिष्ट कमल कहना पड़ेगा वहां नील विशिष्ट हाँ जी हाँ जी हाँ क्योंकि जहां विशेषण है ना विशेषण बोलते हम बीच में एक संबंध आ गया विशेषण मतलब एक संबंध आ गया नील और कमल के बीच में एक संबंध आ गया वो संबंध है आपको विशिष्टत्व बोल लोक में भी नहीं कहते ये विशिष्ट व्यक्ति है कोई ना कोई संबंध दिखाना पड़ेगा विशिष्टत्व किम संबंध घटकत्वम संबंध से जो घटित होता है वो विशिष्ट बनता है कोई ना कोई संबंध हो अन्यथा विशिष्ट नहीं बन सकता तो इसलिए वहां नील कमल में नील विशिष्ट कमल बोल दिया तो यहां तो विशिष्ट कहां से लाया आपने कोई पूछेंगे आपसे नील कमल में विशिष्ट है क्या वहां तो उच्चैन कर रहे नील कमल आपको बोध क्या हो रहा है नील विशिष्ट कमल ये विशिष्ट कहां से लाया ये दोनों का जो संबंध है ना विशेषण और विशेष संबंध को लेके आ गया उसके अंदर पड़ा है तो इसको बोलते विशेषण विशेष समानाधिकरण, इसका नाम है विशेषण विशेष विशेषण हो गया नील विशेष हो गया कमल इनमें समनाधिकरण वहां वैशिष्टत्व एक आएगा तब आप बोलते हैं नील विशिष्ट कमल ये बोध होता है नील कमल शब्द भले ही उच्चारण करें आपको बोध हो रहे हैं नील विशिष्ट कमल ये बोध हो रहा है तो इसी प्रकार यहां तत्वमशी में भी यहां भी यदि मान लीजिए तत् और सु तम सु तो तम को विशेष मान ले होता नहीं मोटे तरह से बोल रहा हूं को विशेष मान लीजिए और तत्व को विशेषण मान लीजिए तो क्या होगा तत्विशिष्ट तम ये बोध होगा तत्विशिष्ट तम ऐसा करना सूर्य को कभी इष्ट इस तो नहीं इसलिए यहां मानते हैं अभेदेन सामनाधिकरण अथवा मुख्य समनाधिकरण इसका नाम है मुख्य शमनाधिकरण तो यहां मुख्य समानाधिकरण इसलिए है तत्व सु यहां कोई संबंध का बोध नहीं होता है जहां संबंध का बोध होता है वहां सकंड वृत्ति कहा दो वृत्ति बनती है ना हमारी एक दिन प्रकाश डाल आता एक अखंड वृत्ति एक सकंड वृत्ति हाँ जी हटेगा नहीं वो तो लक्षण भाग के अलग बात है यहां तो आप तदैवत्व तमे तो व किंतु वहां नील विशिष्ट कमल कमल विशिष्ट नील उल्टा नहीं ला सकते आप नील विशिष्ट कमल कह सकते कमल विशिष्ट नील नहीं कह सकते क्योंकि विशेषण पड़ा है ने बीच में संबंध और यहां क्या है तत् तोम है तम ही तत् है दोनों मुख्य है लेकिन नील कमल में तो वहां कमल मुख्य है क्योंकि गुणी मुख्य होता है क्यों नील कमल में रहता है क्या कमल नील में रहता है नील कमल में रहेगा तो इसलिए मुख्य कौन होगा कमल और नील में कमल नहीं रहेगा तो इसलिए नील विशिष्ट कमल कहा सकता कमल विशिष्ट नील नहीं कह सकते और यहां तो ऐसे नहीं दोनों मुख्य है इसलिए दोनों तरफ से ले सकते हैं तत् तुम हो और तुम ही तत्लिए यहां संबंध का बोध नहीं होता है जैसा वहां संबंध का बोध हो गया किसमें नील और कमल में एक वैशिष्ट यहां नहीं क्योंकि वो सकंड वृत्ति है ये अखंड वृत्ति अखंड वृत्ति का मतलब किम नाम अखंड प्रातिपादिकार तमा जो केवल प्रातिपादिक अर्थ को ही बोध करे जैसा नील एक प्रातिपादिक हो गया कमल एक हो गया दो हो ना उसमें क्योंकि सु जो भी भक्त लाते हैं, उसको पूर्व वाले को प्रातिपादक कहा तो नील के बाद में अपने सु आया, कमल के बाद सु आया, इसलिए वहां दो प्रातिपादिक हो गए कौन एक नील कमल किन्तु वहां ये प्रातिपादिक से अतिरिक्त एक संबंध का बोध हो रहा है केवल नील और कमल का बोध नहीं हो रहे साथ साथ में संबंध का बोध इसलिए यहां केवल तत् और तुम का ही बोध हो रहा है संबंध नहीं केवल तत का और तुम का बीच में संबंध नहीं तो इसलिए प्रातिपादिकार्थमात्र बोधक जो प्रातिपादिक आप उच्चारण उस कर उसी का ही बोध कर रहे उसको बोलते अखंड वृद्धि उसी का नाम है अखंड इसलिए हाँ तत्विष्ट तम भी नहीं होता है तम विशिष्ट तत्व भी नहीं केवल तदेव तम तमेव तत्व एक तत प्रातिपादिक हो गया एक तम हो गया इसी का ही बोध करेगा संबंध का नहीं हाँ जैसा हुआ नील और कमल सु रहेगा दोनों में रहेगा सु का लोप होता है दोनों इसलिए बोल रहे सामने रहे, रख के नील रख दीजिए और कमल रख दीजिए दोनों में नील सु कमल इधर सुधर दोनों साथ रखें समाज में दोनों का सुलोप होता है किंतु वहां नील और कमल के बीच में एक संबंध आ गया भले वह नहीं बोल रहे किंतु अपने आप आ रहे हो यदि संबंध ना हो तो विशेषण बनेगा नहीं वो वो आ रहा है किन्तु यहां है कोई संबंध नहीं ये तत् और तुम के बीच में कोई संबंध नहीं तत् ही त्व है त्व ही तत् है इसलिए वो अखंडार्तमान थे इसलिए यहां जो समानाधिकरण बता रहे हैं मुख्य समाधिकरण मुख्य और विशेषण विषय विशे समझ गए ना हाँ जैसे नील कमल है ये विशेषण विशेष सम्मान क्योंकि वहां संबंध का भान हो रहा है और मुख्य अथवा अभेद में है संबंध का भान नहीं होता है केवल जो शब्द उच्चारण करते उनका ही भान हो रहा है तत्का और तम का प्रातिपादिक दोनों में रहेगा वहां प्रातिपादिक का बोध होते हुए भी संबंध का बोध हो रहा है किसमें नील कमल में यहाँ प्रातिपादिक मात्र बोध है वहां मात्र नहीं मात्र का मतलब क्या है बस केवल प्रातिपादिक ही, भी नहीं वह ही लगेगा यहाँ प्रातिपादिक ही, वहा प्रातिपादिक भी मतलब और भी कोई है ना तो बस प्रातिपादिक भी कहा से क्या है संबंध भी है प्रातिपादिक भी यहां केवल प्रातिपादिक ही, भी नहीं है मात्रा, only. तो वो अखंडा है वो लेना। तो ये बोल रहे तत्वम पदा अर्थात मुख्य मुख्यम अथवा अभेदेन सामना अभे दोनो कह न तो उपरसिजो न तो विशेषण विशेषम न तो आध्याशिकमान्य न तो बाधायां शमना चार बताया था ना एक आध्याशिक इदम् इदतम सर्व खलदम ब्रह्मा ये आध्याशिक है स्थानपमान ये बाधायाम नील कमल ये विशेषण सब समानाधिकरण है यह जो बता रहे ये मुख्य है अथवा अभेद ये बोल रहे सामनाण्यम पदार्थद्वय पद नहीं पद प्रतिपादया अर्थ पद अलग है अर्थ अलग है पहले दिन बताए देगा पद में भी शक्ति रहती है अर्थ में भी शक्ति रहती है शक्ति बीच में एक संबंध है दोनों का किसका पद और अर्थ का पद में रहेंगे निरूपकता संबंध से इसलिए पद का नाम है शक्य पद का नाम है शक्त शक्य ने शक्त कहते कहा शक्त क्योंकि शक्ति निरूपक शक्तत्व शक्ति का निरूपक है ना इसलिए उसको शक्त कहते और शक्ति अर्थ में रहती है आश्रयता संबंध से इसलिए उसको शक्या कहते शक्या अर्थ कहते अर्थ में आश्रयता संबंध से शक्ति का आश्रय कौन होगा अर्थ जैसा या रूमाल का आश्रय कौन हो गया टेबल उसी प्रकार शक्ति का आश्रय हो गया अर्थ शक्ति है एक संबंध है दोनों के बीच में रहेगा संबंध दो में रहता है जैसा पिता और पुत्र पिता और पुत्र यह संबंध है कि नहीं कौन सा संबंध है जन्य जनकता संबंध जन्य जनकता जन्यत्व रहेगा किस में पुत्र में जनकता रहेगा पिता में क्योंकि तो पिता जनक है ना पुत्र जन्य है तो इसलिए जन्य जनक संबंध है वैसे ही यहां शक्ति है उसका संबंध दोनों में रहा है यदि आप शब्द में बिताना है वो निरुपकता संबंध बैठे जैसे जन्यजनक संबंध भले दृष्टान समझ ली जन्यजनक जन्य संबंध किन के बीच में यदि पिता में बिटाना हो तो नहीं नहीं दोने ही दोनों ही बैठेगा वहां जनकत्व संबंध से बैठे दोनों ही बैठ रहे जन्य जनक संबंध है यदि आपको पिता, पिता में वो संबंध बिटाना हो जनकता संबंध से और वही संबंध पुत्र में ले जाना हो तो जन्यता संबंध वैस ही यहां शक्ति एक संबंध है और उसको यदि आप पद में बिटाते हो निरुपकता संबंध से और उसी शक्ति को यदि अर्थ में बिटाते हो वो आश्रयता संबंध से आश्रयता तो पद में निरुपकता संबंध से होने से उसको बोलते शक्त कहा दिया जैसा जनकता संबंध किस में बैठ गया व्यक्ति में इसलिए उसको क्या कहा पिता कहा दिया जन्यता संबंध दूसरे व्यक्ति में बैठ गया इसलिए उसको क्या कहा पुत्र कहा गया वैसे ही निरुपकता संबंध से पद में बैठने से पद को कहा गया शक्त आश्रयता संबंध से अर्थ में बैठ गया इसलिए उसको शक्या कहा दिया इसका नाम है शक्या कहा गया तो इसलिए यहां पदार्थ पदार्थ बोल तो पद प्रतिपाद्य अर्थ दूसरे जी कहने से तो वाचलीजे पद क्या है वाचक पद है वाचक अतः उसको नाम कहिए वाचक कही अथवा अभिधान कहिए एक ही शब्द है हा इतना है नाम कहने से वह नाम ही आ जाएगा वाचक कहने से वाच्य आ जाएगा अभिधान कहने से अविधेय आएगा सापेक्ष हाइयी है किंतु एक दूसरे का अब यदि आप अभिधान कहते हैं उस समय वाच्य नहीं कह सकते अभिधान यदि कहते हो तभी वहां अभिधेय कहाना पड़ेगा शब्द कहते हो उस समय में अर्थ कहना पड़ेगा वहां अभिधेय नहीं कर हाई तो अभिधेय है किंतु कहाना पड़ेगा आपको अर्थ कहना पड़ेगा इसलिए हम बता रहे हैं पदार्थ द्वय पद दो कौन हो गया तत् और तम और उसका जो अर्थ देखिये हम पद दो हो गया तत् और तम अर्थ दो है क्या अर्थ एक हो गया क्योंकि भाग त्याग द्वारा चैतन्य में गए हैं ना क्योंकि यहां वाच्य ही ले रहे हम लोग शोधित किए है ना तो शोधित करने के बाद यहां अर्थ एक हो गया त्वपद का लक्ष्य और तत्पद का लक्ष्य दो नहीं तो बोल रहे पदार्थ द्वय ऐक्यम पदार्थ द्वय मतलब दो पद है और दो पदों का अर्थ क्या है ऐक्य सो यम देवदत्त सो अयम सो का मतलब वहां परोक्ष आयम मतलब प्रत्यक्ष क्या दोनों एक होगा कभी नहीं हो सकता है विरुद्ध धर्म है ना जो परोक्ष है वो प्रत्यक्ष कैसा होगा हां इसलिए शो का मतलब क्या है सोदेवदत्ता अयम देवदत्ता तो सुदेवदत्ता का मतलब तत्काल तेज तत विशिष्ट देवदत्ता मतलब मान दीजिए हरिद्वार में देखा हुआ यही देवदत्ता है हरिद्वार में देखा था वही देवदत्ता ए है तो शो हो गया तो हरिद्वार देश और वो काल विशिष्ट जो देवदत्ता वो शो को बता रहे अभी जो देख रहे मुंबई में देखने वाला वहां देश यहां का काल अलग है एक बनेगा नहीं इसलिए वो देश वो काल को छोड़ दीजिए इस देश और इस काल को छोड़ दीजिए तो देवदत्ता देवदत्ता क्या है एक है यही भाग त्याग लक्षण है विशेषण अंश को छोड़ करके विशेष अंश को ग्रहण करना तो इसी प्रकार पद तो यहां दो है एक सो है एक अयम है वस्तु तो एक है इसी प्रकार यहां भी पद एक तत्व है एक तम है अर्थ तो एक बोध कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। पदार्थ द्वय ऐक्यम शिष्य प्रति शिष्य के प्रति शिष्यम शिष्य किसको कहते हैं शासितुम योग्य शिष्य शासानुशास धातु से बनता है तो वारते शास्य शासन करने योग्य है वो शिष्य होता है धातु से अर्थ निकालता है उस शिष्य के प्रति प्रत्ययते यहां भी देखिये प्रत्ययते हैं यह तो प्रत्ययते नहीं दे रहे किंतु क्या दे रहे प्रत्ययता क्योंकि आगे जो इकार पड़ा है ना उसने ए को खा लिया क्यों ये है ना ताकि ऊपर ए मात्र होना चाहिए ते होना चाहिए लिखना नहीं है किंतु व्याकरण के नियमानुसार आगे ई पड़ा है न आयादेश होकर लोपशाकल्य से लोप हो गया अन्यतः प्रत्ययते में आ पड़ा है और इत्या हमें ई पड़ा है गुण होना चाहिए ना रमा आगे ईशा रमेश बन गया रमा में आ है ईशा का ई है दोनों मिलके क्या हुआ इसी प्रकार यहां भी होना चाहिए था ता में आ है और इत्याह में ई है तो इसीलिए वहां यकार का लोप हुआ है जो व्याकरण है उनके लिए बता रहा हूं जो व्याकरण ने उनको छोड़ दिए कोई मतलब नहीं उसने इतना समझिए प्रत्यय प्रत्यय मतलब शिष्य के प्रति बोध करवा रहे कौन आचार्य शिष्य कौन है वह पुत्र आचार्य कौन है पिता पिता अपना पुत्र को बोध करवा रहे ई शिष्य प्रति प्रत्याय यहां भी देखिये इति आगे आहा है हो गया ये बन गया उसी को ही बता रहे श्लोककार अर्थात तत् और तम ये दो पद है उन दोनों का एक अर्थ है ये बात आचार्य शिष्य के प्रति बोध करवा रहे इसी को ही स्लोकार संकेत कर रहे इसी को ही स्लोकार किस शब्द के द्वारा एकता शब्द के द्वारा आगे क्या है ना एकता अशी शब्द क्या बता रहे एकता बता रहे स्लोकार श्लोकार बता एकता मतलब तत्त्वमशी इस वाक्य में आया हुआ अशी शब्द मुख्य समानाधिकरण के द्वारा दो पदों का एक अर्थ है उसको श्लोककार एकता शब्द के द्वारा बता रहे श्लोककार है, है स्वामी विद्यारण्य स्वामी जी और टीकाकार है रामकृष्ण जी तो रामकृष्ण जी बता रहे श्लोक में एकता शब्द जो आया है उसके द्वारा विद्यारण्य स्वामी जी क्या बताना चाह रहे स्पष्ट किया उन्होंने ये स्पष्ट किया तत्त्वमशी वाक्य में जो अशी शब्द आया है ये तत् और तम दो पदों का एक अर्थ ही शिष्य को बोध करवा रहे ये बात विद्यारण्य स्वामी जी एकता शब्द के द्वारा बता रहे इसलिए बोल एकता इति उसको देखिये सिद्धम अर्तम क्योंकि सिद्धम आर्तम सिद्धम का मतलब जो स्वता सिद्ध शोधित करने के बाद जो सिद्धार्थ है तो सिद्ध दो प्रकार के होते हैं शब्द एक सिद्ध पद होते हैं एक विधिपरक मानते हैं उसमें एक मीमांसक है वो सिद्ध शब्दों का अर्थ नहीं मानते जब तक कोई विधि ना हो तब तक आपको बोध नहीं होता है जैसा मान दीजिए राजा जा रहे है। आपको बोध नहीं होगा राजा जा रहे है। हम लोगों को बोध हो रहा अलग बात है किंतु मूल में शक्ति जो बोध करवा करवाए ना बच्चे को कौवा है नया बच्चा है कौआ है वो चारों तरफ से देखेगा कौवा क्या है देखो वो कौआ है देखो को विधि क्या पश्च्या वहां विधि होना चाहिए तभी उसको क्या होगा कव्य का बोध हुआ उसके बाद वहां पश्च्या कहने का कोई जरूरत नहीं पश्चा को शिकार देखो पुष्प कहा गया वो इधर उधर देखेगा देखो ये पुष्प है वहां देखो लगा है अथवा सुनो ये विधि वाक्य होना चाहिए तो जहां विधि वाक्य है वहीं शब्द बोध होता है जहां विधि वाक्य ना हो वहां शब्द बोध नहीं होता है मीमांसक मानते जब तक विधि ना हो बोध नहीं होता किन्तु नैयायिक और वेदांत एक पक्ष हो गए वहां नैयायिक नहीं उनको साथ दे, दे वेदांत विधि वाक्य के बिना भी शब्द बोध हो सकता है आपको कोई विधि होने का कोई जरूरत नहीं है जैसा वहां दृष्टांत दिया है किसी ने कहा दूर में कन्या ते गर्भिणी कोई पिता दूर गया और कन्या है दूसरे ने कहा तेरे कन्या गर्भावती देखो करके कहा दिखाएंगे पिता दुखी हो जाता है वहां कोई देखो सुनो कुछ है नहीं तो शिद्ध परक वाक्य से भी बोध इसी प्रकार तत्वसी यहां कोई विधि वाक्य है नहीं जैसा एजेत यजन करो यहां करो करना चाहिए ये विधि वाक्य करो करना चाहिए जैसा दृष्टव्य श्रोतव्य ये विधि वाक्य मतलब परक वाक्य विधि वाक्य मतलब परक वाक्य तो आज्ञा परक वाक्य है वही बोध होता है मेमा अगर तत्वमसी में कोई आज्ञा परक है क्या कोई नहीं तो बोध नहीं होना चाहिए इस सिद्ध पर बोलो इसमें भी बोध होता है ये बता रहे इसको बोल रहे सिद्धम सिद्धम अर्थम अर्थात जो सिद्ध अर्थ है ना उसी कोई किसके द्वारा सिद्ध भाग त्याग के द्वारा सिद्धार्थम तद ऐक्यमिति तदैक्य मतलब तत्वमसी जो पद है उसको भाग त्याग के द्वारा सिद्ध हुआ अर्थ एक है वाच्य को लेके एक नहीं वाच्य अलग ही है किंतु लक्षणों के द्वारा कौन सा लक्षण भाग त्याग उस लक्षण के द्वारा ऐक्यम उसी को अर्थ कर रहे हैं तयो तत्व पदार्थक्यम तदैक्यम का अर्थ कर रहे श्लोक में है ना तदैक्यम यहां भी समाश किया तयोक्यम तदक्यम ये तद है ना तयो तयो बोल तो द्विवचन में आया है ये द्विवचन सृष्टि का दो वचन क्योंकि दो पद है ना आपके पास एक तट है तुम पद इसलिए द्विवचन है, है। किंतु तद में तो दो पद है ही नहीं समास करके लोप किया है कि तद ये तद ऐक्य को यदि आपको अलग करना वहां तयोक्या तदैक्य तयोक्या मतलब इन दोनों का एकता किन दोनों का तुम ये बता रहे उसी को स्पष्ट कर रहे तयो हो बोल तो तत्व पदार्थ योक्यम ऐक्य मतलब एकता अभेदेन समानाधिकरण प्रमाण सिद्धम ये प्रमाण से सिद्ध है अभी प्रमाण किसको कहते हैं प्रमाण से सिद्ध बोल रहे हैं प्रमाण किसको कहते प्रमाण हाँ जी देखो तो प्रमाण हो गया प्रमाण किसको क्या प्रमाण के क्या लक्षण है हमारा तो लक्षण प्रमाणव्य वस्तु तो सिद्धि है ना तो प्रमाकरणम प्रमाकरणम प्रमाण प्रमा को उत्पन्न करने का जो साधन है उसको कहते हैं प्रमाण जैसा प्रमा का मतलब ही वो दिन बताया था ज्ञान अभी इसका जो ज्ञान हो रहे आपको ज्ञान ये ज्ञान का जो साधन कौन हो गए वो प्रमाण है तो प्रमा करणम प्रमाणम तो प्रमा मतलब ज्ञान उस ज्ञान को बोध करवाने का जो कर्ण मतलब साधन उसको कहते हैं प्रमाणम आता दूसरे एक अर्थ किया अज्ञातार्थ ज्ञापकम जो अज्ञात अर्थ है उसको बोध करवाता है ये प्रमाण है ये प्रमाण का लक्षण है यहां जो प्रमाण बता रहे हैं किसको प्रत्यक्ष को नहीं अनुमान को नहीं यहां आगम प्रमाण तो आगम प्रमाण आगम किसको कहते हैं कौन सा शास्त्र वेदों को नहीं कहते वेद को आगम नहीं कहते तो आगम और निगम में अंतर क्या है आगम और निगम बोलते हैं ना आप स्तुति करते माते आगम निगम के रानी तो आगम और निगम में क्या अंतर होगा आ, निगम का मतलब वेद है यद्यपि आगम और निगम हम दोनों वेद में प्रयोग करते हैं सूक्ष्म विचार करने पर वहां दोनों में भेद है मोटे मोटे में हम एक ही मानते जैसे श्रद्धा और विश्वास दोनों एक ही मानते हैं बहुत अंतर है श्रद्धा और विश्वास एक नहीं आप विश्वास कहां भी कर सकते आप वंचकत्व अभावी विश्वास है जहां ठगाव बुद्धि ना हो वही विश्वास है किंतु श्रद्धा सब जगह नहीं होगा अब बैंक में जाते हैं लंबे लाइन खड़े हैं पैसा जमा किया सिग्नेचर करके दिया विश्वास तो किया दस गाली दे के आ गए उसको श्रद्धा कहां किया तो इसलिए विश्वास अब सब, सब जगह करते रद्दा सब जगह नहीं होते किंतु तो मोटे मोटे से हम श्रद्धा विश्वास एक मानते इसी प्रकार यहां आगम और निगम में अंतर है आगम उसको कहते हैं भगवान शिव ने उसी वेद तत्व को पार्वती को सुनाया है तभी तो उसको आगम कहते हैं और अष वेद जो आ रहे है वो निगम कहते हैं आकारते आगत पंचवक् गिरीजानने मतंच वासुदेव तस्गमुच्य शंकर के कितने हैं पांच मुख है ना पांच मुख आगतः पंचउ बोलते शंकर जी का पांच मुख से आया और गतंच गिरिजान गिरिजा मतलब पार्वती उसके कान में गया आनंद बोलते वहां उपलक्षण कान में तो गा का अर्थ तो हो गया अ गां का मतलब मतंच वासुदेवश भगवान वासुदेव ने भी उसको सम्मत मान्यता दी तस्माद आगम उचते इसलिए उसको आगम कहा साक्षात है निगम हो गया यही अंतर क्यों तो हम दोनों को एक अर्थ करते हैं। वो आगम एक नहीं है भगवान के कितने मुख से आ गए तो पांच आगम होना चाहिए हम पंचदेवता की उपासना करते हैं क्या नहीं क्यों नहीं क्यों क्यों करते है? हाँ पांच जो भूत है उनको प्रतीक मान के आकाश तत्व है उसका प्रतीक भगवान विष्णु है और उसके बाद वायु तत्व का प्रतीक है भगवान सूर्य है अग्नि तत्व का प्रतीक है मां दुर्गा है जल तत्व का प्रतीक है भगवान गणेश है और पृथ्वी तत्व का प्रतीक है शिव है ये जो पांच है और इन पांचों को लेकर पांच आगम हुआ भगवान शंकर एवं पांच निकल गए तो एक वैष्णव आगम हो गया विष्णु संबंधी और दूसरा है सूर्य संबंधी आगम हो गया दूसरे मुख से तीसरा है आगम, शक्ति को लेकर चौथा गणेश संबंधी गणवत्तागम हो गया पांच वे शैव आगम ये पांच मुख से पांच आगम निकला, इसलिए आगत पंचवक् और गिरिजा को सुना दिया तो इसलिए उसको आगम कहते हैं और शाक्तागम शैवागम शाक्तागम में शक्ति प्रदान रहती रहेगा सब एक प्रदान होता है ना जैसा विष्णु में विष्णु प्रदान रहेगा बाकी गौंड रहेगा क्योंकि नियम है जिसको आप प्रदान बना रहे जिसको उसको प्रदान बनाना ही पड़ेगा और शैवागम में शिव प्रदान है और जहां ये आगम ने पुराण है ये पुराण है आगम अलग है पुराण अलग है पुराण है उनको लेकर पुराण का लक्षण किया है ना भागवत मैनो सृष्टि स्थिति आदि पुराण अलग है आगम आगम और वेद का पार्श्पाश्व में उसी वेद को भगवान शंकर जी ने बताया तत्व को गिरिजा को तो इसलिए जो शिव प्रदान होने से उसको शैवागम कहते हैं शक्ति प्रदान होते शाख दोनों जहां मिले उसको यमलक कहते हैं सुना होगा ग्रंथ रुद्र या मालक आगम शायद तो सुने ही नहीं होगी तो यमलक कहते दोनों मिले जुले शक्तिशिव या मलक इसलिए यहां आगम का मतलब है उपलक्षण अच्छा, निगम लेना इसलिए प्रमाण मतलब निगम क्योंकि वेदांत छह प्रमाण मानते हैं ना ऐसा तो नौ प्रमाण मानते अलग अलग तांत्रिक लोग है चेष्टा को भी मानते एक प्रमाण कोई प्रत्यक्ष ही मानते हैं कोई प्रत्यक्ष और अनुमान मानते हैं कोई प्रत्यक्ष अनुमान उपमान मानते हैं नैयिक चार मानते हैं और कुमारी भट्ट का एक शिष्य है प्रभाकर वो पांच मानते हैं कुमारी भट्ट छह मानते वेदांति भी छह मानते हैं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द शब्द में बोलते निगम वेद और अर्थापत्ति अनुपलब्धि ये छह प्रमाण मान तो इसलिए हम बता रहे हैं प्रमाण सिद्ध प्रमाण से सिद्ध है एकत्व अनुभूयताम एक, एक रूप से उसका अनुभव करे कौन मुमुक्ष भेद सभी मुमुक्ष नहीं सभी के लिए न मुमुक्ष मुक्ष का भी भेद क्या है कल विचार करेंगे भगवान बादशाह ने चार प्रकार के मुमुक्ष बताया एक वेदांत सार संग्रह नाम का ग्रंथ है वहां स्पष्ट बता ओं पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात्च्य पुर्न पूर्णश पूर्णमाधा